जिस समय में वह राजा कर के के से से चतुरंगनी सेना के हाथी अश्व रथ और पैदल सैनिकों के हर एक के चरणों से जो भूमि खुद कर प्रक्षोण रेणु उठी थी उससे ऊंचे स्थल ढक गए थे एक तरह से वे भूमि निरंतर ऐसी ही हो गई थी अनेक दर्प से परिपूर्ण हाथी घोड़े और रथों के व्यू से वीरों को निहनन करने वाले उसकी शोभा तुरंत ही असुरों के समूहों की सेनाओं का हनन करने वाले भगवान शिव की शोभा को धारण वे नृप कर रहा था उनके कर्मों के अभिशंग होने पर दूर से ही शत्रुओं के नगर के विरोधो में ऐसा अभिशंसन करते हुए कि यहाँ से शीघ्र ही कहीं से भाग जाने के क्षणों का निर्देश करता है और प्राणियों के धैर्य का किया विजय प्राप्त करने की को प्रणति को प्राप्त करा देगा उस नृप ने सभी नृपतियों को जीत कर उनको अपने चरणों का अनुचर बना लिया था उसे महान वीर राजा ने कुछ नृपो के संकेत पर गमन करने वाला बनाकर उनको अपने ही राज्य पर भेज दिया था अर्थात अपनी आज्ञा के इशारे वाला होना उन्होंने स्वीकार कर लिया था तो उनको राज्य पर बिठा दिया था इस रीति से सब दिशाओं में विचरण करके फिर राजा दक्षिण की ओर हुआ था। उस राजा ने अपने साथ पूर्व में की हुई शत्रुता स्मरण करके हय हे राजाओं के ऊपर आक्रमण किया था फिर उन सबके साथ जो पूर्णतया रथों और हाथियों से संयुक्त थे इनका महान युद्ध हुआ था उन है है वीरों के साथ उसका बड़ा ही रोमांचकारी भीषण युद्ध युद्ध हुआ था जिस में राजा थे और बड़ी विशाल सेनाएं भी थी। उन सभी का निहनन महान वाले ने अत्यंत कर, कर दिया था फिर है, है जीतकर उनकी पुरी को तोड़कर दग्ध कर दिया था वैर के अंत करने वाले नृप ने उनकी पुरी को पूर्णतया शून्य कर दिया था वह राजा ऐसा बलवान था कि उसने अपनी समग्र सेना के द्वारा मर्दन करके सबको भीड़ डाला था और संपूर्ण भूतल वे सब अपने राज्य और पुरी को छोड़कर क्षीण कांति वाले और विनष्ट ऐश्वर्य वाले हो गए थे जो राजा मरने से बच गए थे ऐसे बहुत से वहां चारों और भाग गए थे उस महीपति ने जो भी वहाँ से भाग रहे थे उनको वेग से आगे बढ़कर निग्रहित कर लिया था इस मदोन्मत बलवान ने अंतक जैसे प्रजाओं को मार दिया करता है राजा सगर ने उन पर बड़ा भारी क्रोध किया था फिर सगर नृप ने महान रौद्र शत्रुओं के लिए बहुत ही भीषण भार्गव अस्त्र को उन पर छोड़ा था इस महास्त्र का बड़ा भारी सब पर प्रभाव पड़ा था उसके छोड़े जाने पर जो कि अत्यंत ही रौद्र था वे तीनों भुवनों को भय देने वाला था। ऐसा वायु अस्त्र का प्रयोग करने से चारों और धूम के समूह ने उनको ऐसा घेर लिया था की वहां पर घोर अंधकार से उनकी दृष्टि भी मुस्ट हो गई थी अर्थात देखने की शक्ति समाप्त हो गई थी और मुहूर्त भर तक तो वे सब अधिक अंधकार और रज से ढके हुए होकर भूमि के पृष्ठ पर लौटते हुए चक्कर काट रहे थे शत्रुओं के सैनिकों की दशा उस समय में ऐसी हो गई थी कि छोड़े हुए आगने आस्त्र का प्रताप से जिनकी गति प्रतिहत हो गई है अर्थात वे चलने में असमर्थ हो गए थे क्योंकि उनको उस समय में मार्ग दिखलाई नहीं दे रहा था चारों और नृपो के संघ नष्ट हो गए थे और उनके शरीर पर वर्ष हो गए थे तथा उनके चित्र व्याकुल हो गए थे वे ऐसे भीत हो गए थे थे। कि उन्होंने अपने वस्त्र, आयुध, कवच और विभूषा आदि सबका त्याग कर दिया था। उनके के के केश खुले हुए थे। वे सब अत्यंत के ही भावों का उस समय में अनुकरण कर रहे थे समर में उस समय में सगर नृप ने सब है, है को पराजित करके वह बलवान नृप संक्षिप्त सागर के समान आकार वाला हो गया था और फिर उसने कामोजों पर आक्रमण किया था जिन्होंने पर कर रहे थे। की रक्षा के लिए भटकते हुए घूम रहे थे जब युद्ध में अनेक तरह के वाद्यों के घोष से और पटो की ध्वनि के श्रवण करने से उन सबका धीरज छूट गया था उन्होंने तुरंत ही अपना राज्य सेना और स्त्रियों का भी त्याग कर दिया और किंग कर्तव्य हो गए थे इसके अतिरिक्त तालजंग, पवन और आदि सब साथ, ही साथ अस्त्रों के से कर रहे थे। उस सगर नरेश्वर के भय से डरे हुए शत्रुगण उस समय में ऐसे हो गए कि कुछ की तो प्रताप की अग्नि की ज्वाला से दृष्टि ही नष्ट हो गयी थी और वे सब अपना राज्य वस्ती का त्याग करके उत्तर के साथ शत्रु की सेनाओं से खदेड़े हुए जंगम में पहुंच गए थे वहां पर भी उनके नेत्रों में, में, में सूझ नहीं रहा था शत्रुओं से कर्षण करने वाले उस राजा ने रण में ताल जंगों को निहत करके और उनके सैनिक तथा वाहनों का विनाश करके उसने क्रम से उनके राज्य का ध्वंस कर दिया था इसके अनंतर पवन काम्बोज और किरात आदि तथा वलहव एवं प्रभृति को सबको क्रोध में समाविष्ट होकर राजा सगर ने मार गिराया था उस महायुद्ध में मारे जाते हुए वे सब राजा राजा लोग उस प्रतापी राजा के द्वारा प्रताड़ित होकर मरने से जो भी कुछ बच गए थे भयभीत होते हुए समुदाय के समुदाय चारों ओर भाग गए थे वे सब परस्पर में यह कहते हुए और बहुत ही ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए भाग रहे थे कि आप सबने जिसके राज्य को, को निकालने की इच्छा वाला तेज ही विध्वंसकारी है उस युद्ध क्षेत्र में वैरियों के द्वारा अपना चरित्र सुनाता हुआ उनको याद करा रहा था समस्त शत्रुओं के कुलों का पूर्णतया क्षय करने को दीक्षा ग्रहण करने वाले उस राजा को देख कर डरे हुए सब शत्रुगण स्त्री और बच्चों को आगे करके अपने प्राणों की रक्षा के लिए सगर नृत्य की शरणागति में आ गए इक्ष्वाकु के के वंशजों कुलगुरु वशिष्ठ जी के चारों ओर वे सात राजाओं के कुलों में परम प्रसिद्ध समुपन हुए पारत और वल्ल सगर के शत्रु राजा उपस्थित हुए थे वशिष्ठ जी के समीप में ही ऋषियों से घिरे हुए निवास कर रहे थे वहाँ पर उन सब ने उपगत होकर हाथ जोड़कर उनसे कहा था ब्राह्मण आप ही हमारी रक्षा करने वाले हों हम बहुत ही आर्थ हैं और अभेदान के इच्छुक हैं हम सब राजा सगर के अस्त्र को अग्नि से निर्द्ध शरीर वाले हैं और मर रहे हैं वे राजा सगर तो अपने बैर का अंत करने के लिए उन्मुख हो रहा है और हम सबको ही मार रहा है उसी के भय से हम निकलकर भागे हुए हैं और अपने जीवन की रक्षा के चाहने वाले हैं हमारा सबका राज्य भोग समृद्धि स्त्री संतती और बांधव सभी कुछ विभिन्न हो गया है अब तो हम केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरणागति में आए हैं इस इसलोक में आपके सिवाय अन्य कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो सौहार्द से तथा बल विक्रम से उसको हटाकर इस महान भय से हमारी रक्षा कर सके आप तो निश्चित रूप से सूर्यवंश के भूपों के कुल गुरु माने गए हैं और उस राजा के वंश में जो भी पूर्वज हुए थे उन सब ने आपको कुल गुरु बनाया है और इन सब पर भी आपका प्रभाव उसी प्रकार का है इस कारण से आज भी यह राजा सगर अपने कुल गुरु आपके गौरव से यंत्रित है यह कभी भी आपके आदेश का उल्लंघन अपनी मर्यादा को समुद्र की भांति नहीं करता है हे विभो, हमारे तो इस समय में आप लोगों के गुरु हैं, इसलिए हे महाभाग आप ही इससे हमारी रक्षा करने के योग्य होते है जैमिनी ने कहा ऋषिवर भगवान वशिष्ठ जी ने उनके इस वचन का श्रवण करके शरणागति में समागत उनको धीरे से अवलोकित किया था उनसे सभी वृद्ध स्त्री और बालक बहुत से थे और मरने से बचे बचाए नृप्त वंशज थे ऐसी दुरावस्था में स्थित उन सबको देखा था तो वशिष्ठ जी का हृदय करुणात्र हो गया था क्योंकि यह तो सभी प्राणी मात्र पर अनुकंपा करने वाले महापुरुष थे बहुत काल पर्यंत उनका निरूपण किया था और मन में बड़ा आदर करके उनका विलोकन किया था फिर उन महती मती वाले वशिष्ठ जी ने उनको उज्जीवित करते हुए धीरे से कहा था आप लोग डरो मत इसके पश्चात महाभाग ने अत्यधिक कृपा से समन्वित होकर कहा था तथा जीवन के चाहने वाले उन समस्त नृपो को समय में स्थापित कर दिया था वशिष्ठ जी ने राजा सगर की प्रतिज्ञा की निवृत्ति के लिए ऐसा समय किया था की कि वह राजा सगर की क्रोधाग्नि दग्ध न्रिप अपगमन के, के, के विधान में उनकी आज्ञा की याचना की थी अर्थात वे सभी जीवित ही चले जाए ऐसी याचना की थी यद्यपि राजा सगर को बहुत अधिक क्रोध हो रहा था तो भी उस नृप ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का समाधान करते हुए ऐसा स्वीकार कर लिया था वे सब शत्रु तभी जीवित एक -एक छोड़े जा सकते हैं, कर्मों से भिन्न कर्मो में निरत रहे और विप्रो के द्वारा दूर से ही त्यागे हुए रहे मृत के समान रहे तो रह सकते हैं उसमें जो शब्द जाति वाले थे उनके सिर तो आधे मुंडित कर दिए गए थे और जो पल्ह थे उनको कर दिया था, जो गवन थे, उनकी को मुंडा दिया गया था और कामबोज को कर दिया था। इस तरह से उस सगर ने अन्यों को विरूप विप्रों के द्वारा परिवर्तित बना दिया था ऐसा ही सबको बनाकर समय में अर्थात इस प्रकार की शर्त में बांध कर संस्थापित करते हुए जीवित ही छोड़ दिया था अर्थात ऐसे ढंग से ही उनके रहने पर उनका हनन नहीं किया था इसके अनंतर उसके वे समस्त शत्रुगण आचार के लक्षणों के परित्याग कर देने वाले हो गए थे इस तरह से रहने पर वे सभी वराते हो गए थे और सभी वर्णों के द्वारा बन गए थे, किसी भी वर्ण वाले नहीं रहे थे सर्वदा उनको धिकार दिया जाता था वे बहुत क्रूर हो गए थे तथा एकदम निर्लज भी बन गए थे वे सभी अत्यंत क्रूरों के समुदाय वाले हो गए थे जो की लोक में मलेच जाति वाले हुए थे उस समय में जो भी राजा सगर के द्वारा जीवित ही छोड़ दिए गए थे वे शक और किरात आदि थे वे तुरंत ही आचार और वेश के त्याग देने वाले हो गए और फिर वे पर्वतों की गुफाओं में आश्रय लेने वाले हो गए थे ये जातियां अब भी सत्पुरुषों के द्वारा बहुत ही नीच मानी जाती हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी प्रवृत्ति होती है और उनकी चेष्टाएं भी दुष्ट हैं ये जगत में राजा सगर की प्रतिज्ञा का पालन किया करते हैं सगर की दिग्विजय जैमिनी मुनि ने कहा इसके अनंतर नृप सगर ने परम श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ जी की अनुज्ञा प्राप्त करके महान सेना से समन्वित होकर विदर्भ देश पर आक्रमण किया था फिर विदर्भ के नृप ने अपनी केशनी नाम वाली पुत्री को बहुत ही प्रीति के साथ उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था यह कन्या रूप लावण्य आदि सभी गुणों में अनुपम थी और उस नृप के सर्वथा अनुरूप थी उस राजा शार्दुल को साक्षी करके में उसका पानी किया था। वहाँ पर कर अनुमति पाकर वहाँ से गमन करने का उपक्रम किया था उस राजा ने भी आज्ञा दी थी तथा पारीवर के अर्थात दायों के द्वारा उसका अच्छा सत्कार किया था फिर वहाँ पुर से राजा निकल कर शूरसेन देशों में पहुंचा था वहाँ भी माता के सादरों के द्वारा मथुरा से चलकर चल चल इस रीति से उस राजा सगर ने इस संपूर्ण वसुधा पर विजय प्राप्त की थी और समस्त नृपो पर कर लगा कर उनको अपने ही संकेतों पर चलने वाले अनुगामी बना दिया था इसके उपरांत उन नृपो को अपने राज्य पर स्थित बने रहने का आदेश देकर तथा सम्मान प्रदान करके कि वे अपने अनुगो के साथ रहें, राजा ने प्रस्थान किया था इसके पश्चात से उसने सैन्य के साथ सब देशों को पीड़ित करते हुए अंत में अपनी ही राजधानी में आकर प्राप्त हो गया था उस राजा का अनेक प्रकार की भेंटो से बड़ा सत्कार अनेक जनपदों के द्वारा किया गया था और फिर वे शीघ्र ही अयोध्या में आ गया था वहाँ पर समस्त नागरिक जनों को जब ज्ञात हुआ कि राजा अयोध्या में आ गए हैं तो सबने बड़ा महान उत्सव किया था और बड़ी उत्सुकता के साथ उस अयोध्यापुरी को सजाया था फिर वह समग्र नगरी मांगलिक कौतुकों से समलंकृत हुई थी उसकी समस्त भूमि पर स्वच्छता हुई थी और छिड़काव किया गया था जहाँ तहा सैकड़ों ही पूर्ण कुंभ स्थापित किए गए थे उसमें सैकड़ों ध्वजाए फहराई गई थी तथा अनेक पताकाओं से वह विभूषित बनाई गई थी वहाँ पर सभी की की महक हो रही थी एवं बंधन बारे लगाई गई थी तथा ऊंचे ऊँचे गोपुर और अट्ठालिकाओं से वह परम भूषित थी जो महापथ थे उनमें पुष्पों और लाजाओं की वर्षा की थी जिससे वे बहुत ही सुंदर एवं सुशोभित हो रहे थे उस समय से अयोध्यापुरी में महान उल्लास छाया हुआ था तथा प्रत्येक घर में महोत्सव मनाया जा रहा था वहाँ पर सभी ग्रहों की पंक्तियों में भली भांति समस्त वास्तु देवताओं का पूजन किया गया था दिग्विजय करने वाले चक्रवर्ती राजा सगर के दर्शन करने के आनंद से युक्त नागरिक और देशवासी बहुत ही प्रसन्न थे और इनसे सभी और वह पूरी समलंकृत थी फिर वहाँ पर सभी प्रकृतियाँ और अंतपुर के निवासी परम प्रसन्न थे और भोरवार कांताओं के समुदायों से और नगरियों से समृद्ध थी अर्थात बहुत सी नर्तिका वैश्य से भी एकत्रित थी इसके पश्चात सभी पूर्वी इकट्ठे होकर वहाँ पर आ गए थे और सबने एकत्रित होकर उस राजा को सत्कृत किया था तथा आशीर्वादों से मुदित किया था उस समय में जय जयकार की समुच्च ध्वनि से सभी दिशाएं बधिर हो गयी थी अर्थात जय घोष में कहीं पर भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था वहाँ पर बहुत से प्रकार के वाद्य बज रहे थे उनकी भी ध्वनि बहुत मधुर उसी जय घोष में मिल रही थी राजा ने भी उन समस्त स्वागत करने वालों का इन प्रसन्न पूर्ववासियों के ही साथ में समस्त प्रजाजनों को आनंदित करते हुए राजा ने पूर्व में प्रवेश किया था उस समय में ब्राह्मणों ने भी परम मधुर वेद के मंत्रों की ध्वनि से राजा का अभिनंदन किया था तथा सूत मागद और बंदियों के द्वारा उस शुभ समागमन के समय में राजा का संस्था किया जा रहा था उस निपति के के दोनों ओर अनेक जनपदों द्वारा कहे गए का घोष हो रहा था और करताल की ध्वनि से मिले हुए वीणा और वेणु के मधुर स्वर निकल रहे थे राजा के पीछे पीछे गान करने वाले गान कर रहे थे और गणिकायन नृत्य करती हुई चली जा रही थी राजा के ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ था राजा के ऊपर लाजा और पुष्पों की वर्षा की जा रही थी इस रीति से राजा ने अपनी पूरी अयोध्या में महेंद्र देव जिस तरह से इंद्रपुरी में गमन कर रहे हो उसी भांति प्रवेश किया था दृष्टि गंध से युक्त ब्राह्मणों के मार्ग से नगर के मध्य में जो भी संपन्न एवं अलंकृत ग्रह था उसमें राजा ने गमन किया था फिर अपनी दोनों भारियाओं के साथ प्रसन्नता से यन से नीचे उतर कर, अपनी माता श्री के घर में राजा ने प्रवेश किया था जहाँ पर सहसरो परम रिष्ट पुष्ट जन विद्यमान थे उनकी माताजी एक पर्यंक पर विराजमान थी उनके समीप में परम विनय से युक्त होकर उस समय में उनके चरणों का स्पर्श करके माथा टेककर प्रणाम किया था माताजी ने भी शुभ आशीर्वाद देकर उसका अभिनंदन किया था और फिर अत्यधिक हर्ष से गदगद वाणी के द्वारा बड़े ही संभ्रम के साथ उठ अपने परम प्रिय पुत्र को छाती से लगाकर परिश्वन किया था इसके अनंतर जो परम सुंदर दो पुत्र वधुए साथ में ही समुपस्थित हुई थी उनको भी बहुत आशीर्वचनों से माताजी ने अभिनंदित किया था फिर राजा ने अपनी सब सुनाकर कुछ काल पर्यंत वहां पर स्थिति की थी फिर माताजी से अनुज्ञा प्राप्त करके राजा उनके घर से बाहर निकल आए थे और इसके अनंतर अनुचरों के सहित वहाँ से गमन कर रहे थे और श्वेत व्यजनो के द्वारा सेवकगण उनकी हवा करते जा रहे थे देवराज इंद्र के ही समान श्री संपन्न राजा धीरे धीरे अपनी सभा के मणुप में समागत हो गए थे राजा ने अनेक अधीन रिपों से संसेवित परम दिव्य सभा में प्रवेश किया था सर्वप्रथम वहां पर जो गुरुजन विराजमान थे उनको प्रणाम किया था और उनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद प्राप्त कर अभिनंदित हुए थे फिर नरेश्वर ने परम शुभ एवं अतीत दिव्य सिंहासन पर अपनी संस्थिति की थी वहाँ पर अनेक जनपदों के स्वामी नृपो के द्वारा वह भली भांति सेव्यमान हुए थे और अनेक प्रकार के उस कथालाप किया था। इस तरह से के द्वारा परम प्रसन्नता प्राप्त करते हुए वहाँ पर निवास किया था इस रीति से नृप ने समस्त दिशाओं को जीत कर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन किया था न्याय के अनुसार उस उदार बुद्धि वाले नृप ने तीनों धर्म अर्थ और काम को प्राप्त किया था उस राजा का प्रभाव ही ऐसा था कि जिसके द्वारा विविध एवं समस्त दिशाओं के मंडल के स्वामियों को पराजित कर दिया था